जय जय <coughs> गुरु गुर अंग गंधार गिरीधार जी की जय अक चैतनमठ की जय अष्मीय गुरुपात पद्मनितलास्ट परमस जवर जो शिशील भक्ति परमोद पूरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपात पद्मनितापिशिला भक्ति तो दैत माधव गोस्वी महाराज जी की जय मितलास्ट अभिन्न गुरुपाद पद्म शिशिल भक्ति प्रज्ञान केशव गो स्वी महाराज की जय जय जय निताभ अभिन्न गुरुपात्म से सिला भक्ति गुम संत गुश्री महाराज जी की जय अखिल भारत चैतन्य श्री चैतन्य गौरियम आचार्य मध्य शिक्षा गुरु श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गो श्री महाराज जी की जय जय श्री शिल निताभष भक्ति वेदांत बामन गुश्री महाराज जी की जय जय जय नि वृष हंस शिशील भक्ति वेदांत नारायण महाराज गोसाई महाराज जी की जय पूजन उपस्थित वैष्णवविंद की जय जय कृष्ण चैतन्य पफ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाथ हिशादी गौर भक्तमणी जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास सुवनेश्वर वैश्विक राय रामानंद शर्ब मध रूपानु गुरु सभा में उपस्थित सभापति महाराज अननिदंडपातगण सत्य मंडली महत्य मंडली सब सबको के चरण में, में मेरा हार्दिक दंडवत, नौती सहित थोड़ा कृपा जाचना करते हैं और भागवत हरि कथा के द्वारा संतसंग सत्संग उठाने का थोड़ा प्रयास में लगे हैं गुरु वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर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 कभी तरो कमला भरो भरो जुग पालो जुगधरम पालौ वंदे करुणा प्रियकूणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बीजित ऋषि कवायुवीर दुरगम जय जतांत मति लो लोमु पाय खी व्यसन सतामृत समय गुरज इवाज संतकृत कर्णधरा जिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताएं स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द ट्रैक ऑफ युअर गुरुपाद पद्म कैन अल्टीमेटली थ्रो यू अवे फ्रॉम भजन शिशुलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई भोपा जी ने बताए गुरुचरण से गुरुचरण का आदर्श गुरुचरण का शिक्षा इनसे जरा सा भी हमारा फरक हो जाए तो आल्टीमेटली फ्यूचर में हम गिर सकता एवरी पॉसिबिलिटी इस बीच में अगर ऐसा सौभाग्य होए कि सत्संग के द्वारा शिक्षा गुरु के शिक्षा के द्वारा अनुप्रेरणित तो होके गुरुचरण का शिक्षा संपूर्ण रूप में अपना जिंदगी में ला सके तो इट्स ओके उसमें कोई असुविधा उस ना रिकॉन्साइल हो जाए तो अगर ना होए तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा भी फर्क रहे बाल बाल का जैसे मैथमेटिक्स में आप देखे हो एक्विट एंगल पॉइंट डिग्री एंगल यू कैनॉट सी यू कैनॉट डिटेक्ट प्रॉपरली बट अल्टीमेटली इफ यू एक्सटेंड दिस टू लाइन अप टू इंफिनिटी यू कैन ग्रैफ्स दिस टोटल ग्लोब ये जो दो स्ट्रेट लाइन मीट करते हैं तो एक्विट एंगल जो ट एंगल हमने बता इसका दो रेखा जहां मिला है उसे एक्सटेंड कर दो धीरे धीरे तो पीछे जाके ऐसा बड़ा डिफरेंस हो बिग गैपिंग यू कैन डिस्कवर इसीलिए गुरुचरण से, से जरा सा भी कोई फर्क हमारा हो गया भजन का पद्धति है किसी भी तरीका से यू शुड रिकन्साइल इट इसको ऐसा करो बहुत आदमी ने हमको क्वेश्चन किया था मैंने महाराज वृंदावन में महाराज हम शिक्षा गुरु का रूप में किसको हुम आई कैन एक्सेप्ट एस एज माई शिक्षा गुरु सो कॉल्ड पंडित उसका भागवत में प्रोफिशेंसी है बहुत कुछ है ई कैन डिलीवर ए नाइस लेक्चर बट फर्स्ट ऑफ ऑल i like to say that i am not a university lecturer so you cannot expect a nice piece of lecture from me or i am not a linguist so you cannot expect nice nice language from me then what you can expect from me kya tum aap aasha kar sakte ho iska bare mein bhagwat se ek praman deke batana chahe जो गुरुचरण का जो कीपा है डायरेक्ट रियलाइजेशन ओ रियलाइजेशन हमारा हमारा जिंदगी में आए हैं तो ओ रियलाइजेशन को आई कैन शेयर विथ यू इफ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड आपका अंदर में अगर ये भाव है ये साक्षात सदगुरु वैष्णव से इनको साक्षात अनुभव मिला तो ये अनुभव को आपका साथ आम शेयर कर सकते हैं अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन है शिक्षा गुरु का रूप में किसको को किया जाए ये भी तर्क उठता है महाराज दिखा गुरु शिक्षा गुरु उनमें से कौन भरा है बड़ा तर्क चलता है फाइटिंग इसमें अपना कोई विचार नहीं कहते हुए गुरु वैष्णव का विचार जो है इसमें विचार ये हैं जे हमारा गुरुजी को भी प्रश्न किया गया था बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए संत गुरुजी जी बताए थे देखो भगवान जिस स्वरूप प्रकार के तुम्हारा सामने प्रकट है तुमको मंत्र दिए हैं इनके शिक्षा इनका आचरण को फॉलो करना और शिक्षा गुरु के बारे में किसको हम बाजार में बहुत पंडित मिलता है आपको अगर इच्छा है तो जाओ जाके उधर से कुछ सीख के आओ लेकिन हमारा शास्त्रकार ने हमारा गुरुवर्गो ने यह बताया कि जिनके अंदर में हमारा गुरुजी के लिए सफिशियंट श्रद्धा है भक्ति है इट इज द ड्यूटी ऑफ आ शिक्षा गुरु है टू गिव अइस बैकिंग सो दैट आई कैन इंक्रीज माई डिवोशन आंटी द लेटेस्ट फीट ऑफ माई दीक्षा गुरु फर्स्ट पॉइंट जब भी गुरु तत्व तो तो, अखंड तत्व तो तो है यू कैनॉट ब्रेक इट कैनॉट पीस पीस पीस पीस यू कैनॉट मेक इट गुरु तत्व तो अखंड तत्व तो है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ये दोनों का वर्णना करने गया तो कृष्णदास को भी गोस्वामी सिंगुलर नंबर ये सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर यहां कारण क्या है शील भोपाल जी बताते हैं संबंध ज्ञान संबंध ज्ञान दाता जो दीक्षा गुरु अगर नहीं होते तो तुम शिक्षा लेके क्या करते अगर दीखा हुआ लेकिन सेंस ऑफ रिलेशनशिप ग्रो नहीं किया व्हाट काइंड ऑफ दिखा यू हैव टेकन देन क्या दिखा लिए हो तो पहला प्रश्न ये है कि संबंध ज्ञान हो जाए और संबंध जोड़ने का साथ साथ गुरुजी का काम ही है जो दीक्षा देते हैं अभी जो बाजार में जो दीक्षा चलता है आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट लेकिन दीक्षा का मतलब ही है आपको संबंधो नाता जोड़ दें और उसका साथ साथ मंत्रों को देते हैं मंत्रों का अर्थ को बताते हैं सिलो पहुपा जी खुल्ला में खुल्ला बता रहे हैं जे संबंध ग्ञान दीक्षा गुरु और भजन शिक्षादार भजन शिक्षा दाता जो शिक्षा गुरु इनमें भेद मत भेद देखना नहीं। संबंध ज्ञान दाता जो दीक्षा गुरु और जो आपका अविधे ज्ञान पुष्ट करने वाले जो शिक्षा गुरु ये दोनों में भेद नहीं देखना जब आपका ये भेद आ जाए तो इसमें पक्का आपका गुरु तत्वों में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है यू आर नॉट एस्टैब्लिश इन गुरु तत्व एंड प्रभुपात जी का वार्निंग है आंटी नू आर एस्टैब्लिस्ड इन गुरु तत्व यू कैन नॉट स्टार्ट भजन एक्चुअल भजन भजन तो डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है लेकिन पोहफा जी बोलते हैं कि डायरेक्ट भजन भजन संभव नहीं होगा जब तक आपका शिक्षा गुरु दीखा गुरु ये जो है ये सब गुरु तत्व तो तो में जब तक तो आपका प्रतिष्ठित नहीं होता है आपका प्रतिष्ठित अगर आज तक नहीं हुआ है तो एक्चुअल भजन संभव नहीं इसलिए भक्ति में ठाकुर सुंदर बताया संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हवे दूर बिना संबंध ज्ञान कुछ भी आप करो कुछ नहीं हो सकता भागवत का जो श्लोक देख हमने शुरू किए वो बड़ा गंभीर श्लोक है वो बहुत व्याख्या करने के लिए आई नीड एटलीस्ट वन वीक टू डिस्कस इच वर्ड इच एंड एवरी वर्ड भागवत में जहां भगवान श्री कृष्ण चौमासा चल रहा है श्लोक चौमासा चल रहा है चतुर्माश का बात ये है जब भी भगवान का हमारा मापी की रेस्टिंग का दरकार नहीं होता बिकॉज देर इज नो तमगुन रजोगुन हमारा जो विश्राम है वो तो रजगुन और तमगुन का थोड़ा विकार है लेकिन भगवान का और गुरु वैष्णव का ऐसा नहीं भगवान ने विश्राम करने का लीला चाहते हैं स्वयं एकादशी से लेकर उत्तानी उत्तान एकादशी तक भगवत वर्णना है भगवान ने सोने का बहाना करते दिया और उसमें सुंदर बताया है, जो भगवान अपना जो अनंत शक्ति है वो शक्ति को संपूर्ण सम अवरुद्ध समस्त भग समस्त भग भाग मतलब जो पावर है जो प्रकाश है इसको सारे अपना अंदर में अवरुद्ध हो टेकअप करके शयन का लीला करते हैं उसमें क्या हुआ वेद श्रुति आदि सब प्रार्थना करते हैं इसमें बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक का हम उद्धार किए सी कौ वायुरा दुनस्तु रगम जय युमती लो लो मुयो खिदो व्यसन शतामृत समवाहाय गुर जस्ट लाइक इफ यू कैन है डायरेक्ट फिलिंग दट यू आर पुट इट इन टू वाटर आई मीन अटलांटिक ओशन और पेसिफिक ओशन कुछ समय के लिए आप डायरेक्ट अनुभव करो जो आप जिस जहाज में हो वो जहाज टूट गया और आप चारों ओर स्पेसिफिक ओशन और अटलैंटिक ओशन इसके बीच में आप गीते जा रहे हो हमारा हमारा जिंदगी क्या होगा इसी अवस्था में किसी भी ए ड्राउनिंग मैन कैचेस एट एस्ट्रॉ आप सहारा के लिए बेचैन हो भगवान बचाओ मेरे को बचाओ एक भी सहारा मिल जाए तो किसी भी हालत से किसी भी कीमत से यू लाइक टू लिव वाई बोले ये बांचना ये इटरनल धर्म है आपका आत्मा का धर्म है इसलिए मरना नहीं कोई चाहता मरना कोई नहीं चाहता इसलिए कि मरेगा क्यों मरना मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं ये आपका फैमी है मौत बोल के कोई चीज है नहीं ये तो शरीर का चेंज इसका बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे तो इसमें भागवत जी का श्लोक में बताएं जे सारे इंद्रियों को जाय करने का प्रयास करो प्रयास प्रचेष्ठा अमन को भागवत में ये श्लोक में बताया मोनोस्तुरगम इट्स लाइक ए मैड हॉर्स एक पागल हॉर्स को एक पागला हॉर्स को घोड़े को काबू में लाने का कोशिश करो यू कैन ट्राई ही कैन किक यू यू कैन डाई घोड़े को पागला घोड़ा को आप को, कंट्रोल में लाने को वो क्या करेगा वो उसमें तो एक धक्का ऐसा लगे ब्लड निकल जाए मर जाओगे किसी भी हालत से हो संभव नहीं जो मास्टर लोग हैं वो जानते हैं उस लोग क्या करते किसी भी आलत से पीछे से आके तुरंत उसका घर में चढ़ जाते हैं चढ़ने के बाद उसको ऐसे उसका साथ इकट्ठा हो जाते हैं कि वो भागना शुरू करे तो तू भाग जहां जाना चाहते है भाग वो कूड़ी किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 पंच तू तो भाग जहां जाना है भाग तू तो। हम कुछ नहीं बोलेंगे हम तो तेरह ऊपर है सवार अंतिम में क्या हुआ वो तो होगा ही 50 किलोमीटर साल किलोमीटर जाने के बाद पानी का प्यास लग जाता है ऐसा ऐसा बस अब बैठ पानी नहीं देंगे कब तक तू दौड़ेगा दौड़ ऐसा करते करते जब वह परेशान हो जाते हैं दुबला हो जाते पीटते पीटते उसको एकदम साइज साइज कर देता है ऐसा ही मन को बस में लाना संभव नहीं है जड़ मन को आप बस में नहीं ला सकते किसी भी हालत से लेकिन तरीका एक है हमने चर्चा किया था पंजाब में दूसरा दूसरी जगह भी जब पहपा जी ने बताया एक तरीका है लेक वो की, लेकिन वो तरीका को सही ढंग से अपनाया जाए तो रिजल्ट होगा वो क्या है प्रहलाद महाराज जी श्लोक बताए हमने इसका थोड़ा सा व्याख्या किया था समय नहीं मिलता छोटे छोटे समय खुला समय नहीं है प्रहलाद महाराज जी ने निसिंह भगवान का साथ ये रो रो कर ही बताया इसको सुनना और गले के हार बना कर रख देना इसमें बहुत किफा मिले गुरुवर्ग का बहुत आप भयन में तरक्की हो सकता है आपको प्रहलाद महाराज जी ने सुंदर बताए ननो में तब कथा सुबई कु नईताद मनो मे तब कथा दुरित वैकुंठना संप्रीय दुरीतुष्ट साधु तुरम काम हर्षसोकनातम तस्क तव गतिमिश्रा दीना कथम तब गतिम स्वामी प्रहलाद महाराज जी ने बताया भगवान ये जो हमारा हम छोटे से व्याख्या करेंगे कभी समय मिले तो डिटेल्स चर्चा होगा प्रहलाद महाराज रो रो के निशिंग नई तत्म मनो न ए तत्त मनो में तब कथा संप्रियते दुरित दुष्ट मसाध तीव्रम आई एम एट पर्सनैलिटी हमारा अंधे काम क्रोध लोभ मोह सारे भरपूर है महाराज इसी हालत में हाउ आई कैन ट्रेस आउट योर ट्रैक आपका जो रास्ता आपका पास जाने का जो मार्ग है इसको हम कैसे ढूंढे क्योंकि आपका कथा में, में मेरा मन नहीं है आपका कथा आपका कीर्तन में, में, में मेरा मन नहीं है नहीं तत्मनो तो में तब कथा सो वैकुंठना तो संप्रियत हमारे दुष्ट मन आपका कथा कीर्तन में लगन नहीं लगते और भगवान का पास जाने का दूसरा कोई देर इज नो आदर वे भगवान का कथा ही एकमात्र रस्ता है पौपा जी ने बताए बद्ध जीव किसी भी हालत भगवान का साथ भगवान का धाम का साथ भगवान का नाम का साथ किसी भी हालत दे कैन नॉट गेट इन कनेक्शन विद डेट सुप्रीम ऑथोरिटी सुप्रीम लॉर्ड ट्रांसेंडेंडर लैबोच उसमें रास्ता एक ही है जब पहुंचा हुआ परमंशु महात्मा कोई गुरु वैष्णव का मुखार से आपको हरिकथा मिलने का सुजग मिला तो ये कथा सुनते सुनते आपका अंदर का जो चेत दर्पण अर्जनम भव भव भा, महाद्नि निर्वापनम हो जाए लेकिन एक बात सुन ध्यान से शिक्षा गुरु को सिलेक्शन करने का पहले ये बात को साइंटिफिक एविडेंस इसको ध्यान रखना जिनका दिल में हमारा गुरुजी के लिए बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है और ज्यादा सा श्रद्धा है वह दही दिखावा श्रद्धा है उसका मुखार से आप हरिकाता सुनते चलो यू कैन मेमोराइज सो मेनी स्लोका यू कैन डिलीवर नाइस लेक्चर इन फॉन्ट्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल नो यूज हो सकता लेकिन हमारा गुरुजी का लिए अंदर में हमारा जो उसको शिक्षा गुरु बल के हमने एक्सेप्ट किया इसका अंदर में हमारा गुरु विष्णु के लिए उसका अंदर में पक्का श्रद्धा है कि नहीं ये जानना जरूरी है क्योंकि शिक्षा गुरु हो ही सकता हमारा माँ भी कोई का नहीं होगा जी हरिनाम दीक्षा शिक्षा बेस सारे सिलाभक्ति बहुत पूरी ये नहीं भी हो सकता लेकिन गुरु तत्व का जो अखंड तत्व इसमें जो आपका जो जो भावना है ये पक्का हो जाए जे मूल गुरु तत्व बलराव जी अभी सोचेंगे क्योंकि हमारा अभी अवस्था उतना ऊंचा नहीं हुआ राधा रानी तो है ही है लेकिन आकर गुरु तत्व मूल गुरु तत्व बलराव जी है बललाव से कोई भी जो चार संप्रदाय का कोई भी सदगुरु आ सकता है ये नहीं सोचो कि हम निम्बार के संप्रदाय का कोई सदगुरु को अपमान करेंगे ऐसा नहीं निम्बार के संप्रदाय का या दूसरे चार संप्रदाय के ऑथेंटिक संप्रदाय का जो का सम्मान करने में आपका कोई असुविधा नहीं लेकिन एक बात सुन के रखना उसमें क्या है गोस्वामी जी जय विचार दिए हैं जो अपना ही संप्रदाय का पहुंचा हुआ संतों का संग करो तो उसमें अपना भजन का तरक्की हो समझा मेरा बात सजाती सजा स्निग्धे साधो संगो सतो सजाती रास्वे दे संगो सतो इसमें भी बहुत है। दो किसको बोला सतोवी राहाराज इन्हने ये टर्म यूज किया स्निग्ध स्निग्ध जानते हो सो बार जिसको इंग्रेजी दो लेकिन ये सो बार एग्जैक्टली नहीं बैठता स्टिल इट्स ओके okay. लेकिन ये जो बताया ये जो टर्म बताया सजाती सजाति राशदे सजाती मतलब सजाती बीजाती इसमें बहुत फिलोसॉफी दर्शन है लेकिन ये थोड़ी सी समय में आई कैन नॉट एक्सप्लेन कंप्लीटली सजाती मतलब आपका जो आशय है सजाती राशय अगर आपका इच्छा है कि गौरंग महाप्र का चरण का आदर्श लेके राधा गोविंद का भजन करो इसमें दोनों फायदा है गौरंगों का लीला में भी आपका प्रवेश होगा गौड़ी और वैष्णवों का दैट इज डबल बेनिफिट दे आर गोइंग टू गेट वो डबल बेनिफिट क्या है एक तो सिद्ध अवस्था में आप गौर लीला में प्रवेश हो जाओगे और दूसरा है राधा गोविंद का लीला में गौड़ी और वैष्णव का स्पेशलिटी है तो मेरा कहना यह है सजाति रस अगर आपका आशय और हमारा आशय सही हुआ नहीं तो उसमें गलती होगा थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है यू कैन रिकॉन्साइल इट थ्रू साधु संघ आपका मंदिर में जो सत्संग थोड़ा बेंट हुआ है इसको थोड़ा ठीक करके स्ट्रेट लाइन पे लाओ दैट यू कैन डू तो उसमें क्या सजाती राशय स्निग्धे स्निग्ध स्निक्द होना चाहिए साधु संगो सतोवरे इट्स गुड एक्सेलेंट गोस्वामी जी ने बोला जे साधु संघ करो अपना ही संप्रदाय का स्निग्ध साधु संघ पहुंचा हुआ रियलाइज सोल बस आपका भजन का तरक्की हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं निम्बार को संप्रदाय का कोई साधु आया हमने अपमान कर नॉट दैट इनका सामने बैठ के वो अपने इष्ट को करने बैठो तो अपने इष्ट का थोड़ा रस बताए भी आप भी गौरी वैष्णव का गौड़ी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का ऊंचा दर्शन का बारे में यू कैन कीप बिफोर हिम रख दो जैसे बोलो आचार्य जैसे देखो हमारा महाप्रभु जी दक्षिण में गए तो वहां वेंकट भट्टो का सामने अपना फिलोसफी रख दिया था तो बाद में जब सोचा तो सचमुच है ये तो ऊंचा किस्म का भजन है तो भजन में लग गया तो नाउ ये जो स्निग्धो है स्निग्धो शब्द तो के इसलिए व्यवहार किया गया स्निग्धो बहुत सारे शिष्य है जिसको बहुत माला मिलता है बहुत बहुत कुछ मिलता है खेताब टाइटल मिटता है लेकिन ये स्निग्धि किसको बोला जाएगा इसका बारे में प्रोपात जी ने सुंदर समाधान दिया प्रहुपा जी का समाधान दट इज द फाइनल बहुपा जी ने बताया स्निग्ध उसको बोले जो गुरुपात पद्म का आचार आचरण सिद्धांत तो इन टोटो तो तो अपना जिंदगी में रिफ्लेक्ट किया समझा मेरा बात पूरा गुरुजी का जो सिद्धांत तो गए जो आचरण है जो आदर्श है इन टोटो -टो अपना जिंदगी में उसका तो वो स्निग्ध शिष्य तो जो गुरुजी का सिद्धांत तो पक्का नहीं ले सकते ये हो सकता है उसका बहुत प्रोफिशियंसी है स्टिल वी कैन नॉट से ही स्निग्ध शिष्य स्निग्ध शिष्य का ये टर्म चक्रवर्ती पाद भी हमारा प्रभुपाद जी व्याख्या किए है अभी हमारा क्वेश्चन है जो मन आपका कंट्रोल में नहीं है वो मन को देकर व्हाट यू कैन डू मन को दार्शनिक दा, दार्शनिकों ने व्याख्या किए ये पहला बात तो ये है माइंड कैन नेवर गो वैकेंट ये पहला बात मन कभी खाली नहीं जाता ये सोच लो कुछ ना कुछ रहेगा ये माइंड को अगर आप जगत का विषय वस्तु दे सकते हो कैच कर सकते हो इफ यू हैव दैट मच कैपेसिटी तो इट्स ओके okay. नहीं तो मन को पहले तैयार करो मन को उस ग्रेट में लाने का कोशिश करो जैसे आसमान में स्पेस ये स्पेस में जितना सारे चाद सितारे सब कुछ है सस्पेंडेड हु इज होल्डिंग दोज स्टार्स एंड No, we don't know. हमारा शास्त्र का विचार है हम जानते बलदाव जी महाराज अनंत ने धारण किया लेकिन बाहर का आदमी जानते नहीं सब सस्पेंडेड अवस्था में कैसे रहा कितना सारे बृहस्पति शुक्र चंद्र सारे सस्पेंडेड नो बॉडी होल्डिंग इट वी कैनॉट सी जैसे पानी में सस्पेंशन रहता है ऐसे ही आपका जो मन है मन में सस्पेंडेड अवस्था में सारे विषयों का एक्सपीरियंस रहता है सिद्धांत तो यह है जो बाहर का जो जितना सारे मेटेरियल जगत का चीज है आप अगर इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे महाराज हमारा मन प्योर हो गया तो दिखाओ मन प्योर हुआ बैठोगे तो उसमें तमाम दुनिया का जो स्वरूप है फाइन फॉर्म सूक्ष्म रूप में अपना दिल में घुस जाएगा then how I can say that दूर मीन माइंड इज प्योर मन में वही विषय आएगा लेकिन सूक्ष्म रूप में आएगा स्थूल रूप में नहीं आएगा स्थूल रूप में नहीं आएगा यह भी डेंजरस थिंग ये भी सूक्ष्म रूप में आए हैं यह भी डेंजरस थिंग स्थूल रूप में हमने छोड़ दिया लेकिन सूक्ष्म रूप में आपका अंदर में कामिनी कंच सबका इच्छा भरपूर है ये तो dangerous thing है अब भजन राज्य में हमने देखे हैं जो जड़ जगत से मन को पूरा हटा लिया ऐसा उच्चासन बहुत प्रमाण है मृत यहां हुआ बहुत जगह। उन्होंने मानसिक पूजा के द्वारा भगवान के पूजा किए और परमान्व रसोई किए उसका देखने के लिए गया कैसा परमान् अभी ठंडा हुआ कि नहीं तो हाथ लगा दिया ये मानस में किया लेकिन हत जल गया इसका प्रमाण है सुने होंगे आप हाथ जल गया परमाणु रसोई किया नहीं गोदावरी का तीर में बैठा हुआ है ब्राह्मण कुछ है नहीं वस्तु और मानस में सारा पूजा करके भगवान जी को बुलाए परमान्व खीर रसोई के एकदम एक्सिलेंट खीर बनाए और भगवान जी को परमान् भोग दिए उसके बाद क्या किया तो परमान् ठंडा हुआ कि नहीं भगवान का देने के लायक हुआ कि नहीं देखने के लिए हाथ लगाए तो हाथ गया महाराज क्या बात है ऐसा करके उठा दे हाथ जल गया तो देखो मन में जो इतना कंसंट्रेशन है वोस्तु को भगवान के सामने पेश कर दिया इसलिए हमारा जोगियो जो जो सब जोगी है वो लोगों का सिद्धांत तो है सचमुच बात है माइंड कैन डू एनीथिंग इफ इट इज अंडर योर कंट्रोल ये मन के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये मान धीरे धीरे आपका वसबूत हो जाए उसका बाद ये मन में हरि कथा हरि कीर्तन कीर्तन करते, कर, करते करते ही मन को बस में लाने का शिक्षा चैतन्य महापो दिए चेत लेप से आप आगे पहाड़ में पहाड़ का चट्टी में बैठ के ध्यान करोगे इट्स नॉट अप्रूव्ड बहुत सारे कंटेमिनेशन है बहुत सारे खाना खिलाओगे भगवान को वो भी कंटेमिनेशन वजह का तो एक मात्र तो चीज है संकीर्तन वो भी अनुकीर्तन लोगों का व्याख्या हो नहीं पाए समय भी जा रहा है महाराज जी को बोलना है तो कभी टाइम मिले तो हम साबित करके दिखा देंगे भागवत सही जो बद्ध मन को लेकर जहां भी जाओगे इट्स अ ग्रेट एज अ ट्रॉ यू प्रॉब्लम ये आप कामयाब नहीं होंगे लेकिन भगवान का कथा सुनते चलो कीर्तन सुनते चलो लेकिन एक बात कान खुल के सुन लेना थोड़ी सी दो लाइन में हम सिद्धांत तो कह देते हैं चौतन्य चैतन सिद्धांत है क्या सिद्धांत तो है बहिरंगा लोया प्रभु करे नाम संकीर्तन अंतरंग लिया करे रसाधन समझा कुछ नहीं समझा बहिरंगा माने एक्सटर्नल जो सब भक्त है सब लोगों को लेकर संकीर्तन करते हैं सारे असंकीर्तन में आप हमारे साथ संकीर्तन में बैठे हो हमारा दिल का भाव आपका दिल का भाव से फड़क हो गया तो संकेत में तो मजा नहीं आएगा इसलिए चैतन्य वहां पर शिवा संगीना में बहुत बार ऐ आज मजा क्यों नहीं आ रहा है वा ऐसा बोला तो अंतरंग लोया करे रस आसादन जो रस है ब्रज की रस ये अंतरंग सब अपना परसोदों को लेके गुप्त रस को आसवादन करना इसका बारे में भागवत में एक श्लोक है बिंदावन में अक्सर ये श्लोक का उल्टा व्याख्या चल रहा है देखिये मैं हैरान हो गया भागवत का सुंदर है कभी समय मिले तो उसका चर्चा करें उसमें खुल्ला बता दिया जो भगवान का ये कथा को चर्चा करते चलो हृद्रोगु मासु न होती बजी अचिरे नी रहा इस श्लोक का उल्टा व्याख्या होता है ोग नी अचिरे नीरा धीर इस पॉइंट पर ध्यान दो इसको वो लोग ध्यान नहीं देते वो लोग बोलते ये लीला खाता सोमन कहते चलो लीला राधा रानी का सखियों का एंड आपका अंदर से काम चलाये लेकिन उसमें कंडीशन है क्या कंडीशन है विक्रीरितम बजवधिर विष्णु श्रद्धांतम मनुष्ण अथवर न भक्तिं परम भगवती प्रतिलोभ कामं हृद्रोगपही नी अचिरे नी रहा अचिरे नी रहा अचिरे नी धीर होना चाहिए फास्ट वो धीर कैसे बनोगे जो लोग इंटेलिजेंट है भजन में आगे उसमें जिस्ट ले लेंगे नहीं तो बोले क्या पूरा व्याख्या हुआ नहीं धीर होने का भी रास्ता हमने बता दिया है श्लोक के दो तीन श्लोक भागवत से प्रहलाद महाराज का लेकिन जिसका भजन है वो समझ जाएगा लेकिन डिटेल्स चर्चा करने का टाइम नहीं है तम रूप चरितादि दि सुखीर्तना श्वेत मे न मनसा रसन रसना मनसी निय नजे तद अनुरागी जना अनुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम क्या बताओ आप जोर जोर से रूप तन्ना वूपचरिता स्मृत्वा कमीन रसना भजे तुरागी जानुमी कालम अखिलम नएद अखिलेश सारम बांछाक के पास सिंधु पतिता नोश